महाभारत शांति पर्व नवाधिक सततमो शांतिपर्व सत्य असत्य का विवेचन धर्म का लक्षण तथा व्यवहारिक नीति का वर्णन युधिष्ठिवाच कथम धर्में छवर्तीत भारत विध्वंजिज्ञास समाज प्रब्रो भरत शव युधिष्ठिर ने पूछा भरत नंदन धर्म में स्थित रहने की इच्छा वाला मनुष्य कैसा बर्ताव करे विध्वं मैं इस बात को जानना चाहता हूँ भरत श्रेष्ठ आप मुझसे इसका वर्णन कीजिए ृतम चोका नृत्य सत्य और असत्य ये दोनों संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है किंतु धर्म पर विश्वास करने वाला मनुष्य इन दोनों में से किसका आचरण करे किंचित सत्यम कि नृतम किंचित धर्म सनातन कस्म काले सत्यम कस्म काले तम वदेन। क्या सत्य है और क्या झूठ तथा तो कौन सा कार्य सनातन धर्म के अनुकूल है किस किस समय समय सत्य बोलना चाहिए और झूठ सत्यस्य ना परम युके दुर्नम तत्प्रवि भारत विष्म जी ने कहा भारत सत्य बोलना अच्छा है सत्य से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है परंतु लोक में जिसे जानना अत्यंत कठिन है उसी को मैं बता रहा हूँ भवे सत्यम न वक्तव्यम वक्तव्यम अन भवेद यृतम भवे सत्यम सत्यम वाप्य अन भवेद जहाँ झूठ सत्य का काम करे किसी प्राणी को संकट से बचावे अथवा सत्य झूठ बन जाए अर्थात किसी के जीवन को संकट में डाल दे ऐसे अवसरों पर सत्य नहीं बोलना चाहिए वहाँ झूठ बोलना उचित है। बालो यत्र सत्यम ततो जिसमें सत्य स्थिर न हो ऐसा मूर्ख मनुष्य ही मारा जाता है सत्य और असत्य का निर्णय करके सत्य का पालन करने वाला पुरुष ही धर्मज्ञ माना जाता है अप्यन प्रषोदारुण सोमह प्राप्त याकोधवधाधि जो नीच है जिसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है तथा जो अत्यंत कठोर स्वभाव का है वह मनुष्य भी कभी अंधे पशु को मारने वाले बलाक नामक व्याध की भांति महान पुण्य प्राप्त कर लेता है किश्चर्यमो धर्म कामो कामोप्य धर्मवेपन गंगाया कैसा आश्चर्य है कि धर्म की इच्छा रखने वाला मूर्ख अर्थात तपस्वी सत्य बोलकर भी अधर्म के फल को प्राप्त हो जाता है और गंगा के तट पर रहने वाले एक उल्लू की भांति कोई हिंसा करके भी महान पुण्य प्राप्त कर लेता है गंगा की तट पर किसी सर्पणी ने सहस्त्रों अंडे देकर रख दिए थे उन अंडों को एक उल्लू ने रात में फोड़ फोड़ कर नष्ट कर दिया इससे वह महान पुण्य का भागी हुआ अन्यथा उन अंडों से हजारों विषैले सर्प पैदा होकर कितने ही लोगों का विनाश कर डालते दुष्कर तुम्हारा यह पिछला प्रश्न भी ऐसा ही है इसके अनुसार धर्म के स्वरूप का विवेचन करना या समझना बहुत कठिन है इसीलिए उसका प्रतिपादन करना भी दुष्कर ही है अतः धर्म के विषय में कोई किस प्रकार निश्चय करे धर्म यस्यात्रव स निश्चय प्राणियों के अभ्युदय और कल्याण के लिए ही धर्म का प्रवचन किया गया है अतः जो इस उद्देश्य से युक्त हो अर्थात जिससे अभ्युदय और निशे सिद्ध हो वही धर्म है ऐसा शास्त्र शास्त्रवेदताओं का निश्चय है धारणा धर्म मिथ्या धर्मता प्रजा यारण संयुक्त स धर्म इत निश्चय धर्म का नाम धर्म इसलिए पड़ा है कि वह सब को धारण करता है अधोगति में जानने से बचाता है और धर्म जीवन की रक्षा करता है धर्म ने ही सारी प्रजा को धारण कर रखा है अतः जिससे धारण और पोषण सिद्ध होता हो वही धर्म है ऐसा धर्म धर्मताओं का निश्चय है अहिंसारा भूता धर्म प्रवचन कृत यंसा सपन संप्रृता स धर्म निश्चय प्राणियों की हिंसा न हो इसके लिए धर्म का उपदेश किया गया है अतः जो अहिंसा से युक्त हो वही धर्म है ऐसा धर्मात्माओं का निश्चय है अहिंसा सत्यम क्रोध तपोदान तपोमती अनीर्षा शीलमे चेष धर्म कुरे कथिता परमेषि ब्रह्मण अस्मिन् धर्मो अस्मो स्थित नरो भद्राणि पश्य राजन कुरुश्रेष्ठ अहिंसा सत्य अक्रोध तपस्या दान, मन और और इंद्रियों का सेयम, विशुद्ध बुद्धि, किसी किसी के दोष न देखना, किसी से डाह और जलन न रखना तथा का परिचय देना धर्म है देवाधिदेव परमेष्ठी ब्रह्मा जी ने इन्हीं को सनातन धर्म बताया है जो मनुष्य इस सनातन धर्म में स्थित है उसे ही कल्याण का दर्शन होता है सोच धर्म ऐतिषय के सुया नहीं वेद में जिसका प्रतिपादन किया गया है है है वही धर्म है। या एक श्रेणी के विद्वानों का मत है, किन्तु दूसरे लोग धर्म का यह लक्षण नहीं स्वीकार करते हैं हम किसी भी मत पर दोषारोपण नहीं करते इतना अवश्य है कि वेद में सभी बातों का विधान नहीं है ये न न्याय न जो धन मिख्य कश्य से तो न तदाखेयम स धर्म इतनी निश्चय जो अन्याय से अपहरण करने की इच्छा रखकर किसी धनी के धन का पता लगाना चाहते हो उन लुटेरों से उसका पता न बतावे और यही धर्म है ऐसा निश्चय रखे अकूजरे न मोक्षो नावकूज कथंशन अवश्य कूज नहीं दे यदि बोलना अनिवार्य हो जाए और न बोलने से लुटेरों के मन में संदेह पैदा होने लगे तो वहाँ सत्य बोलने की अपेक्षा झूठ बोलने में ही कल्याण है यही इस विषय में विचार पूर्वक निर्णय किया गया है यह पाप सह संबंधा मुच्च्य सब तीन नेभ्योपि धनम दे सके सती कथन चर पापेभ्यो ही धनम अपि दातारम यदि शपथ खा लेने से भी पापियों के हाथ से छुटकारा मिल जाए तो वैसा ही करे जहाँ तक वश चले किसी तरह भी पापियों के हाथ में धन ना जाने दे क्योंकि पापाचारियों को दिया हुआ धन दाता को भी पीड़ित कर देता है स्वशरी परोधे मनसा दातमीक्षत सत्य सर्थम यदूज साक्षिण क्वचे अणुक्त तद्वाह्यं सर्वे ते जो कर्जदार को अपने अधीन करके उसे शारीरिक सेवा कराकर धन वसूल करना चाहता है उसके दावे को सही साबित करने के लिए यदि कुछ लोगों को गवाही देनी पड़े और वे गवाह अपनी गवाही में कहने योग्य सत्य बात को न कहे तो वे सबके सब, सब मिथ्यावादी होते हैं प्राणात्यय विवाहे चह वक्तव्यम अन भवे अर्थ सरक्षणार्था परेशान धर्म तो प्राण संकट समय, के समय विवाह के अवसर पर दूसरे के धन की रक्षा के लिए तथा धर्म की रक्षा के लिए असत्य बोला जा सकता है परेशान सिद्धि महाकांक्षी चाह धर्म भिक्षुक प्रतिश्रुतः प्रदातव्य स्वर्य स्तु बलात्त कोई नीच मनुष्य भी यदि दूसरों की कार्य सिद्धि की इच्छा से धर्म के लिए भीख मांगने आवे तो उसे देने की प्रतिज्ञा कर लेने पर अवश्य ही धन का दान देना चाहिए इस प्रकार धनोपार्जन करने वाला यदि कपटपूर्ण व्यवहार करता है तो वह दंड का पात्र होता है यह कचिद धर्म समय प्रत्युत तो धर्म साधन दंडे नंथान सामश्रिता जो कोई धर्म साधक मनुष्य धार्मिक आचार से भ्रष्ट हो पाप मार्ग का उसे अवश्य दंड के द्वारा मारना चाहिए में च्युता सदैव धर्मभ्योठस्वर्मसृज्य तत्थेदी सर्वोपाय हत्य पापोनजी धनमेत्यवाना निश्चय दुष्ट धर्म मार्ग से भ्रष्ट होकर आसुरी प्रवृत्ति में लगा रहता है और स्वधर्म का परित्याग करके पाप के जीविका चलाना चाहता है कपट से जीवन निर्वाह करने वाले उस पापात्मा को सभी उपायों से मार डालना चाहिए क्योंकि सभी पापात्माओं का यही विचार रहता है कि जैसे बने वैसे धन को लूट खसोट कर रख लिया जाए अभिश्या निकृत्या पतन ग चूता देव मनुष्येभ्यो यथा प्रेता तथी वे निर्यज्ञा तपसा हीना स्मृत ऐसे लोग दूसरों के लिए असह्य होते हैं इनका अन्न न तो स्वयं भोजन करे और न इन्हें अपना अन्न दे क्योंकि ये छल कपट के द्वारा पतन के गर्त में गिर चुके हैं और देवलोक तथा तो मनुष्य लोक के दोनों से वंचित हो प्रेतों के समान अवस्था को पहुँच गए हैं इतना ही नहीं वे यज्ञ और तपस्या से भी हीन हैं अतः तुम कभी उनका संग न करो धननाशा दुखतरम देवता प्रयोजनम अयम ते रोचताम धर्म की किसी के धन का नाश करने से भी अधिक दुखदायक कर्म है जीवन का नाश अतः तुम्हें धर्म की ही रुचि रखनी चाहिए यह बात तुम्हें दोस्तों को यत्नपूर्वक बताने और समझाने चाहिए न कषिदस्तः पापा धर्म निश्चय तथागत चोहन नाशो पापे नापियों का तो यही निश्चय होता है कि धर्म कोई वस्तु नहीं है ऐसे लोगों को जो मार डाले उसे पाप नहीं लगता स्वकर्मणा हमते हतएव सहन्यतेषु यहाम कच्चि हत बुद्धि पापी मनुष्य अपने कर्म से ही मारा हुआ है अतः उसको जो मारता है वह मरे हुए को ही मारता है उसके मारने का पाप नहीं लगता अतः जो कोई भी मनुष्य इन हत बुद्धि पापियों के वध का नियम ले सकता है यथा काकाश्च वृद्धाश्च तथि जीवित मोक्षा ते भवंते जैसे कौमे और गिद्ध होते हैं वैसे ही कपट से जीविका चलाने वाले लोग भी होते हैं वे मरने के बाद इन्हीं योनियों में जन्म लेते हैं यस्म यथावर्तते यो मनुष्यः तस्म तथा वर्तित्यम स धर्म मायाचारो माया वाधित साधवाचार जो मनुष्य जिसके साथ जैसा वर्ताव करे उसके साथ भी उसे वैसा ही बर्ताव करना चाहिए यह धर्म अर्थात न्याय है कपटपूर्ण आचरण करने वाले को वैसे आचरण के द्वारा दबाना उचित है और सदाचारी को सद्व्यवहार के द्वारा ही अपनाना चाहिए इसी महाभारते शांति परमढ़ राजधर्मानुशासन परमढ़ सत्यानृत कम विभागे ही नवाधिक शतमोध्या इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व सत्यासत्य विभाग विषय एक अध्याय पूरा हुआ